गीता तत्व चिंतन आत्मा का स्वरूप पुनरुक्ति द्वारा तत्वबोध यहाँ पूछा जा सकता है कि इक्कीसवें श्लोक में आत्मा के लिए अविनाशी नित्य और अव्य विशेषण जब प्रयुक्त हो चुके हैं तब फिर से उसे अछेद्य अदाह नित्य और सनातन आदि विशेषणों से युक्त करने का क्या मतलब क्या यह पुनरुक्ति नहीं है आचार्य शंकर गीता पर अपने इस चौबीसवें श्लोक के भाष्य में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं न एते शाम, नएतेषा श्लोकाना पौनरुक्त नियम। इन श्लोकों में पुनरुक्त के दोष का आरोप नहीं करना चाहिए भला ऐसा क्यों इसलिए कि दुर्बोधवाद आत्मवस्तुन पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्द तदव वस्तु निरूपयती भगवान वासुदेव कथम नो नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्व सत्संसार आपन्नम सतसंसार इति आत्म तत्व बड़ा दुर्बोध है सहज ही समझ में आने वाला नहीं है इसलिए भगवान वासुदेव यह सोचकर कि किसी भी तरह वह अव्यक्त तत्व इन सरसारी पुरुषों के बुद्धिगोचर होकर संसार की निवृत्ति का कारण बन जाए बार बार प्रसंग उठाकर भिन्न भिन्न शब्दों से उसी तत्व का निरूपण करते हैं आत्मा के आठ विशेषणों की व्याख्या चौबीसवें श्लोक के उत्तरार्ध में आत्मा के लिए पांच विशेषण प्रयुक्त हुए हैं नित्य सर्वगत स्थाणु अचल और सनातन तथा पच्चीसवें श्लोक के पूर्वार्ध में तीन और विशेषण जोड़ दिए गए हैं अव्यक्त अचिंत्य और अविकारी ऐसे आठ विशेषण आत्मा के लिए लगाए गए हैं इनमें कई शब्द एक दूसरे के समानार्थी प्रतीत होते हैं और पुनरुक्ति मालूम होती है पर भगवान शंकराचार्य ने इसका स्पष्टीकरण कर ही दिया कर ही दिया है हम भी यह देखने का प्रयास करेंगे कि भले ही शब्दों के कुछ जोड़े समानार्थी दिखते हैं पर प्रत्येक का अपना विशिष्ट अर्थ है और अर्थों में सूक्ष्म अंतर है कर्म के चार प्रकार सर्वप्रथम इन आठ विशेषणों द्वारा जब बताया गया कि आत्मा पर किसी भी प्रकार की क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया का प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है आत्मा पर नहीं भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य यह है कि अर्जुन तुम युद्ध रूपी क्रिया से क्यों घबरा रहे हो वह तुम्हारे या तुम्हारे गुरुजनों अथवा आत्मीय स्वजनों के आत्मा पर किसी प्रकार की विक्रिया पैदा नहीं कर सकेगी क्रिया केवल शरीर और मन को विकारग्रस्त करती है तुम तो आत्मा हो अब तर्क से देखें कि क्रिया का प्रभाव आत्मा पर क्यों नहीं पड़ता यह विदित है कि क्रिया का प्रभाव वस्तुओं पर चार ही प्रकार से हुआ करता है इसलिए कर्म के भी चार भेद हो जाते हैं उत्पाद्य विकार्य संस्कार्य और प्राप्य उत्पाद्य वह है जिसे उत्पन्न किया जाता है कुम्भार घड़ा बनाता है इस वाक्य में घड़ा उत्पाद्य कर्म है विकार्य वह है जिसमें वस्तु पहले से तो है पर उसके रूप में परिवर्तन होता है जैसे रंगरेज कपड़ा रंगता है इस वाक्य में कपड़ा विकारी कर्म है रंगे जाने के पहले भी कपड़ा था और बाद में भी है उसका उत्पादन नहीं होता रंग कर उसके रूप को परिवर्तित मात्र कर दिया जाता है सत्कार्य वह है जिसमें वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता केवल उसके गुण में परिवर्तन लाया जाता है जैसे रसोईया चावल पकाता है इस वाक्य में चावल संस्कार्य कर्म है उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता केवल उसके गुण को बदला जाता है पहले वह कठोर था अब कोमल हो गया विकार में वस्तु का स्वरूप ही बदल जाता है उसमें विकार होता है और संस्कार में वस्तु का गुण बदलता है उपनयन संस्कार संस्कार्य कर्म है यहाँ बालक के बाहरी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु उसकी बुद्धि में नए संस्कार डाले जाते हैं प्राप्य वह है जो अप्राप्त है और जिसे उद्यम पूर्वक पाया जाता है मनुष्य शहर गया इस वाक्य में शहर प्राप्य कर्म है पहले शहर उसे अप्राप्त था अब वह चलकर उसे प्राप्त कर लेता है तो आत्मा को उपर्युक्त विशेषण देकर यह बताया गया कि उस पर ऊपर कहे गए चारों प्रकार के कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा को नित्य कहकर यह सूचित किया कि वह उत्पाद्य कर्म नहीं है सर्वगत कहने से यह अर्थ हुआ कि वह सबके भीतर है सब में गया हुआ है अतः वह सबको सदैव प्राप्त है इससे प्राप्य कर्म का अभाव सूचित हुआ स्थानु से स्थिरता सूचित होती है अर्थात वह जो सदैव स्थिर रहे जो हरदम स्थिर है उसमें विकार संभव नहीं और इस प्रकार विकार्य कर्म का अभाव प्रदर्शित हुआ अचल विशेषण आत्मा में संस्कार्य कर्म का भी निराकरण कर देता है अचल और स्थाणु इन दो शब्दों में सूक्ष्म भेद है स्थाणु वह है जो खड़ा है स्थिर है पर ऐसे स्थानु को भी गाड़ी में लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है अर्थात स्थाणु में भी चलाय मानता उत्पन्न की जा सकती है स्थाणु में चलाय पैदा कर देना एक संस्कार्य कर्म होगा क्योंकि उससे स्थाणु के स्वरूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा केवल उसमें चलायमानता का एक गुण और जुड़ जाएगा आत्मा को अचल विशेषण लगाकर स्थानु की संभावित चलायमानता को दूर कर दिया और इस प्रकार संस्कार कर्म का अभाव सूचित किया अब पूछा जा सकता है कि यदि आत्मा का संबंध ऊपरयुक्त चारों प्रकार के कर्मों से न हो तो उसकी सत्ता कैसे स्वीकार की जा सकती है जो भी वस्तु सत्तावान है अस्तित्व में है उसे इन चारों प्रकार के कर्मों में से एक न एक के साथ संबंधित होना ही होगा क्योंकि सत्ता का लक्षण ही है अर्थ क्रियाकारिता अर्थात जो किसी प्र वस्तु का उत्पादन करता हो अथवा कोई क्रिया करता हो उसी को सत्त कहा जा सकता है जिसमें किसी प्रकार की क्रिया ना हो उसकी सत्ता का प्रमाण कैसे दिया जा सकता है इस दोष को दूर करने के लिए सनातन विशेषण आत्मा के लिए प्रयुक्त किया सनातन का अर्थ होता है सदा रहने वाला जो सदा अस्तित्व में है उसकी सत्ता असत्ता का प्रश्न ही नहीं उठता वह स्वयं प्रकाश है किसी को अपनी सत्ता के संबंध में संशय या भ्रम नहीं होता एक विक्षिप्त भी कभी ऐसे संदेह में नहीं पड़ता कि मैं हूं या नहीं हूं। मैं हूँ यह भाव आत्मा की सनातनता को प्रकट करता है अतएव चारों प्रकार के कर्म संबंधों से अछूता रहकर भी यह आत्मा अस्तित्व में है और सनातन है